संवेद्नाओ संवेद्नाओ के पंख की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भूपेंद्र कुमार दबे की कहानी अनमोल क्षण एक शरारती बच्चे की तरह ठंड गुदगुदाने गुद के लिए झाक झाक कर जगह ढूंढ रही थी सिर के टोपे और कोट के कॉलर के बीच दस्ताने और ऊपर खिसकी बांह के अंदर पैर के मोजे और पतलून की मोहरी के बीच चश्मे के नीचे मेरी लंबी नाक की दो सुरंगों को देख वह ठंड तो खिलखिला कर लगातार गुदगुदाने गुद में मस्त हो उठी थी मैंने महसूस किया कि ठंड शरारती ही नहीं बच्चों जैसी जिद्दी भी होती है मैं कोहरे को चीरता जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, तो देखा कि वहां पहले से आए मुसाफिरों के चेहरे मुरझाए मुरझाये रहे थे मैं, मैं अटैची घसीटता आगे बढ़ा, बढ़ा। उड़ान को देर थी मैं, मैं वक्त पर, पर आ गया हूँ मैं, मैं बुदबुदाया। तुम मूर्ख हो यह जताने ऊपर लगा मॉनिटर दमक रहा था लिखा था कि कोहरे के कारण उड़ान देर से होगी उड़ान रद्द भी हो सकती है किसी ने कपकपाती आवाज में अपनी पत्नी से कहा सभी यात्री कुर्सियों पर बैठे थे हर एक ने दो दो कुर्सियाँ हथियार रखी थी एक खुद के बैठने के लिए और दूसरी अपना हैंडबैग रखने के लिए मुसाफिर में कुछ भारतीय थे और शेष विदेशी लेकिन दो कुर्सियों आरोप कब्जा करने का तरीका सबका एक जैसा ही था तीन घंटे हैंडबैग थामे भला कौन खड़ा रह सकता है इतने लंबे इंतजार में सब एटिकेट चकनाचूर हो जाता है मैं फर्श पर उकड़ू बैठ गया नीचे बीची टाइल्स बर्फ सी थी पर सिर को घुटनों और हथेलियों के बीच दुबकना अच्छा लग रहा था लोग आपस में बतिया रहे थे ठंड में फुसफुसाहट शोर की तरह सुनाई पड़ रही थी लोग व्यवस्था की बिंगे निकाल रहे थे मौसम को दोष दे रहे थे स्वयं को भाग्यहीन कहने वाले कह रहे थे मैं जब भी यात्रा पर निकलता हूँ तो कम ट्रेन को तभी लेट होना होता है हवाई जहाज से जाने की सोचता हूँ तो उड़ान को कैंसिल होने की पड़ी रहती है ईश्वर को भी गैर जिम्मेदार कहने वालों की कमी नहीं थी मैं उनकी फुसफुसाहट को सुन मन बहलाता रहा लेकिन कुछ देर बाद जो फुसफुसाहट हो रही थी वह थम गई सन्नाटे में ठंडी हवा की आवाज भी सताने लगती है मैं बचपन में हवाई जहाज पर लिखे निबंध को याद करने लगा महासागर पार जाने के लिए हवाई उड़ान सबसे सरल माध्यम है इससे समय की बचत होती है यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है ये सारी बातें जो बच्चे लिखते थे खोखली नजर आ रही थी इसकी वजह एक ही थी जिसे अंग्रेजी में बोर्डम और हिंदी में बोरियत कहते हैं बोरियत का अर्थ है बैठे ठाले बेफजूल बातें सोचकर कर होना दिमाग को खंगाल कर निरर्थक विचारों को उबाल देना चित्त को अव्यवस्थित कर चिंता की कटीली झाड़ियों में उलझाना मन को फुर्सतिया समझकर इधर उधर दौड़ाकर थकान पैदा करना खुद को जबरदस्त टोचा देकर बेचैन करना भाग्य को कोस कर स्वतः हताशा, हताशा का, पुलिंदा का पुलिंदा बना लेना फिर, फिर अनावश्यक, अनावश्यक पुरानी यादों को तोड़ मरोड़ कर, कर स्मरण करना और अंत में इन, इन सभी, इन सभी को मिलाकर बनी बोरियत की, की सलाद को रह रहकर चखना और मुंह पिचकाना आप कहेंगे कि सबसे बड़ा बोर वो है जो बोर्डम की हालत में बोरियत की परिभाषा करने बैठ जाए पर क्या किया जा सकता है ऐसे समय बोरियत के सन्नाटे की खामोशी झुंझुलाहट पैदा करने वाली होती है उसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती तभी मैंने पास की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को उठते देखा वे मुझे व मेरे अंतह को खंगालती बोरियत को काफी समय से घूर कर देख रहे थे उनका नाम महादेवन था चेहरे पर कैरलाइट घनी नीचो में छिपी प्रसन्नता थी जो कुछ कहना चाह रही थी प्रसन्नता इसलिए भी थी क्योंकि घनी नीचे कड़कड़ाती ठंड में मरीनो ऊन ऐसी बनी स्वेटर की तरह काम करती है और ओठों की कपकपी को रोकने में सहायक होती है मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे उठने के लिए कहा और अपनी कुर्सी मुझे दे दी अपना ब्रिफ नीचे रखकर वे मेरे पास बैठ गए और कहने लगे तीन घंटे इंतजार करना कठिन है देखो सबके चेहरे उदास दिख रहे हैं इसकी वजह है कि हमारे पास उन लम्हों की याद करने की चाह नहीं होती जो हमारी जिंदगी में कभी किसी समय खास उपहार बनकर आए थे। चलो चलो हम उन्हें याद करें आपस में शेयर करें ये तीन घंटे हमें अभी उपहार में मिले हैं वरना आपस में मिलने की फुर्सत कहाँ मिलती है समय को इस तरह रेंगने न, न दो। उन्हें बच्चों की तरह उछल कूद करने दो महादेवन की आवाज में अपनापन था और ऐसी आवाज में बच्चों की खिलखिलाहट होती है आकर्षण होता है सबका ध्यान महादेवन की तरफ गया सब सोचने लगे सन्नाटा तब भी गहराता हुआ बना रहा पर किसी के भी चेहरे खामोश नहीं दिख रहे थे एक जर्मन यात्री के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखा प्रकट होने लगी थी महादेवन ने उसे भांप लिया रिकॉर्ड द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ महादेवन ने उनसे पूछा वे सज्जन जैसे इसी उकसानी की प्रतीक्षा में थे अपने पास बैठी युवती की ओर इशारा करते हुए वे कहने लगे ये मेरी पत्नी है मेरी अपनी पसंद मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा वह मैंने इन्हें पहली बार देखा था शॉपिंग करना इनका पुराना शौक रहा है। उस समय ये शॉपिंग कर सड़क पार कर रही थी इन्हें जल्दी थी मुझसे आगे होते वक्त इनका भारी भरकम शॉपिंग बैग मुझसे टकरा गया सॉरी इन्हें कहना था पर कहा मैंने और बिखरा सामान बैग में भरने लगा जाते समय भी इन्होंने थैंक्स नहीं कहा लेकिन कुछ कदम आगे बढ़कर मेरी ओर पलट कर देखा और मुस्कुराई मुस्कराहट की भाषा कितनी मधुर होती है जब मैंने पहली बार जाना इतना कहकर वे शर्मा गए। उनके चुप होते ही उनकी पत्नी, पत्नी ने कहा मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल वह था जब इन्होंने प्रपोज किया था उस दिन मैं बहुत उदास थी मेरी माँ अंतिम सासों से जूझ रही थी तभी ये आया और मुझे छू बोले माँ को बता दो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ यह सुनकर मेरी माँ मुस्कुरा उठी तब मेरी माँ की खुशी मेरे चेहरे पर प्रतिबिंबित हो उठी थी एक लड़का जो आगे पढ़ाई करने अमेरिका जा रहा था चुप न रह सका कहने लगा जब मैं सात साल का था तब मैंने स्कूल की रेस में भाग लिया था मेरे आगे दौड़ने वाला साथी अचानक खोकर खाकर नीचे गिर पड़ा मैंने देखा कि उसके घुटने छिल गए थे मैंने उसे सहारा देकर उठाया धूल साफ की उस दौड़ में उसका पहला नंबर आया और मेरा दूसरा पुरस्कार लेते समय वह मुझे भीड़ में ढूंढने लगा मुझे देखकर वह मुस्कराया और मेरी ओर ट्रॉफी हिलाकर कहने लगा आज दौड़ते वक्त मैं ठोकर खाकर गिर गया था तब मेरे एक साथी ने मुझे उठाकर मेरा हौसला बढ़ाया आज वह इस दौड़ में दूसरे स्थान पर है लेकिन यदि प्रथम स्थान से भी ऊपर कोई स्थान है तो इस ट्रॉफी का असली हकदार वही है तब वह दौड़कर मेरे पास आया और मुझसे लिपट गया उस पल मैंने जाना कि नम पलकों में मुस्कुराहट सबसे मोहक होती है इस बच्चे, बच्चे के बाद एक, एक के बाद एक, एक सभी अपने, अपने सुंदरतम क्षणों को हम सबसे शेयर करते रहे, रहे हमारे साथ एक अंग्रेज महिला भी थी अंग्रेज बिना पूर्व परिचय के हेलो हाय भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरी हैवर चुप न रह सकी कहने लगी कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी ना तो कोई भाई था और न ही बहन है वह मिलनसार भी नहीं रही रही इसलिए वैलेंटाइन डे आरोप वह अपने आप को सदा अकेला महसूस किया करती थी यह बात उसके पिताजी ने भाप ली जब वह पाँच साल की थी तब पिताजी ने उसे अपने हाथ ऐसी बनाया पहला वैलेंटाइन कार्ड दिया था उस पर एक अकेली चिड़िया घोंसले पर बैठी थी जैसे वह अपने वैलेंटाइन को पुकार रही हो और आकाश से प्रभु यशु उसकी ओर आते दिखाए गए थे इसके बाद हर वैलेंटाइन डे पर पिताजी उसे कार्ड देते और साथ में एक गिफ्ट होता जो पहले चॉकलेट होती थी फिर कलम पेंसिल बन गई। और आगे चलकर कीमती अंगूठी का उपहार बन चुकी थी विवाह के बाद भी उसे एक ही वैलेंटाइन कार्ड मिलता था पति अपनी व्यस्तता के कारण वैलेंटाइन डे को याद भी नहीं रख पाते थे परिवार की व्यस्तता के कारण स्वयं मेरी भी इस दिन पिताजी के कार्ड के लिए आतुर होना भूल चुकी थी वाइन डे एक सामान्य औपचारिकता का दिन बनकर रह गया था एक दिन सुबह सुबह उसे फोन आया पिताजी का था वे कह रहे थे बेटी अस्वस्थता के कारण मैं कार्ड नहीं बना पाया खरीद कर भेजना भी संभव नहीं लगा पर तुम बहुत याद आ रही हो इसलिए फोन कर रहा हूँ इतना कहकर मेरी भाव को उठी फिर कुछ संयत होकर कहने लगी। फोन रखकर मैं उस दिन पिताजी को याद कर खूब रोई थी एक साल बाद आए वैलेंटाइन डे ने मुझे फिर रोला दिया पिताजी का कार्ड या फोन पर बात करने का प्रश्न ही नहीं था वे गुजर चुके थे मैं उनकी याद में आंसू बहाती बालकनी में खड़ी थी तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे आरोप हाथ रखा मैंने पलटकर देखा तो मेरे पति वैलेंटाइन कार्ड और गिफ्ट पैकेट लिए खड़े थे वे कहने लगे लगे प्रिय आज से मैं तुम्हें इस दिन कभी उदास नहीं होने दूंगा मैं उनसे लिपटकर कर खूब रोई शायद आंसू खुशी के थे क्योंकि पिताजी मुझे मिल गए थे इस तरह देखते ही देखते तीन ही नहीं चार घंटे निकल गए हवाई जहाज उड़ान भरने आ चुका था पर जल्दी में कोई नहीं था एक वृद्ध महिला ने कहा महादेवन जी आपने तो कुछ नहीं कहा आपका सबसे शानदार लम्हा कौन सा था महादेवन को संक्षिप्त में कहना था और उन्होंने बस इतना कहा यह जो समय आप सबने मुझे दिया है वही मेरे जीवन का सबसे सुंदर और आनंदित करने वाला समय रहा है मैं आप सभी का आभारी हूं। हवाई जहाज पर बैठने हम सब आगे बढ़े सभी चुप थे तभी एक महिला ने कहा क्या आप सब सोचते हैं कि हम एक बार फिर मिलें? हवाई जहाज में बैठकर हम सब के बीच कागजों का आदान प्रदान होता रहा हम सभी उसमें अपना नाम और पता लिख रहे थे इस आशा से कि हमें ईश्वर जरूर एक बार फिर मिलने का अवसर प्रदान करेगा यात्रा के अंत में मेरे हाथ जो कागज आया उसमें सभी 25 यात्रियों के नाम और पते लिखे थे उसमें मेरा भी एक नाम था यह सोच भी महादेवन की ही थी कालांतर मुझे एक पत्र मिला जिसमें अमेरिका से महादेवन की पुत्री ने लिखा था आप सबसे मेरे पिताजी हवाई यात्रा में मिले थे उस समय वे टर्मिनल कैंसर से पीड़ित थे और मैंने ही उन्हें इलाज के लिए अमेरिका बुलाया था पर मेरी प्रार्थना और यहां के डॉक्टरों के अथक प्रयास कामयाब नहीं हो सके वे अब नहीं है लेकिन जाते जाते उन्होंने आप सभी को याद किया और वह कागज मुझे दिया जिसमें आपके नाम पते लिखे थे आप सब एक बार फिर मिलना चाहते थे अब महादेवन शारीरिक रूप से तो नहीं मिल सकेंगे पर आत्मिक रूप से अवश्य आपके पास होंगे ऐसा मैं सोचती हूँ यह पत्र इसी आशा से लिख रही है आपके महादेवन की पुत्री मैंने वह पत्र कई बार पढ़ा और अपने आप को रोक नहीं पाया मैंने तुरंत सभी तेईस यात्रियों को पत्र लिखकर महादेवन को श्रद्धांजलि अर्पित की आज मेरे पास महादेवन की पुत्री का और उन तेईस साथियों के पत्र हैं, जिनके नाम पते एक कागज पर लिखे गए थे मैं इन्हें जब चाहे तब देखकर महसूस कर सकता हूँ कि फरिश्ते तो किसी एक के होते हैं पर ईश्वर सबका होता है अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र कुमार दवे की कहानी अनमोल क्षण पाचक स्वर भारती परिमल